आइए कार्यक्रम हवा महल दोस्तों आज के हवा महल कार्यक्रम में चलिए सुनते हैं झलकी शौक ही तो है लेखक हैं सूरज कपूर और निर्देशक हैं राजा जुशी हाय हाय हाय हाय क्या गला है यानी की क्या राग है कसम से इस ने तो चैना छीन लिया मेरा तेरा नैहर छूटे तो मेरा नैहर आबाद हो चलू जरा देखो क्या गा रही है बाद, बाद ना। यानी कि अंदर आ सकता कौन बिलाल जी? बिलाल जी नहीं। बी लाल. बी लाल जी नहीं बीलाल बीलाल जी आपका गाना सुनकर अंदर चला आया यानी कि आप बहुत अच्छा गाती है तारीफ का शुक्रिया बिलाल जी असल में कल म्यूजिक का टेस्ट है ना इसीलिए जी हाँ जी हाँ लेकिन टेस्ट के लिए तो रेस्ट जरूरी है और रियाज यानी कि आपको रियाज की क्या जरूरत है क्या गला पाया है है? आप? अरे समझते नहीं है कि कि कितना जरूरी होता मैं मैं सब समझता हूं, जी <laughs> यानी भी तो काफी कर चुका हूं ना आप और रियाज गाय हाँ। का, का? <laughs> नहीं समझी नहीं समझी यानी कि मुझे भी शास्त्रीय संगीत का बड़ा शौक रहा है <laughs> यानी कि आपने मुझसे कुछ कहा नहीं नहीं मैं तो कह रही थी आप बहुत अच्छा गाना सब आपकी है वरना। बिलाल बिलाल जी? जी ओ, सौरी, सौरी. असल में बिलाल बड़ा सीधा लगता है कहने में जबकि बीलाल कहने में जबान को तोड़ना नमरोना पड़ता है हाँ तो सुना ना कोई गाना है? सुनेंगी ओ, तब तो कहना पड़ेगा कि कद्रदान नहीं हीरे को पहचान लिया है तो लीजिए सुनिए जा तू तू तू तू आ आ आ आ, आ, आ, आ यहाँ के गली को क्या हुआ बिलाल जी कला कि कला गला कि गाते वक्त अगर कोई ईमेल बैठी हो ना तो गला गली बन जाता है और उसमें से पतली आवाज ही निकलने लगती है <laughs> आप कभी जवाब नहीं लेकिन हम तो बेमौत मारे जाएंगे नैना? अरे, मा? अरे सुनिए तो नैना जी जरा अपना हाथ दे दीजिए ये क्या पता है छोड़िए मेरे सुनिए तो सही ये जो लकीर है ना क्या हाथ है मुझे कुछ मालूम ही हो जाएगा आगे पीछे के बारे में हाँ तो बेटा देख तो इसके हाथ में क्या लिखा है क्या बात कही है आपने माता जी है लाइये अब तो पकड़ाइए अपने हाथ माजी नैना जी तो बड़ी हैं है अच्छा? आपकी बेटी बड़ा नाम कमाएगी ससुराल में राज चलाएगी राज शादी के बारे में भी कुछ बात पता नहीं, बिलाल बेटा तू जो बैठ बैठा इनकी शादी इनकी शादी के कहीं बात चल रही है क्या हाँ बारह चल रही है तो। बारह हाँ। बज जाएंगे यानी की हाँ? शहर के बाहर शनिश्चर बैठा हुआ है लेकिन ये रहा राहुल ये रहा चंद्रमा आपके सामने ये यानी कि नैना जी की शादी शहर में ही होगी हाँ। और यानी कि तीन और पांच गुणन फल तीन हाँ। मैं तो कहता हूँ माँ जी इसी मोहल्ले में होगी और यहीं कहीं अगल बगल में तेरे मुंह में घीच लेकर बेटा ये, ये रहा ग्रहों का चक्कर यानी कि बधाई हो माँ जी आपको घर जमाई मिलेगा एक ऊंचा कलाकार यानी की माँ तुम बैठो मैं जा रही <laughs> बेटी तो चली गई है माँ जी लाइए आप कहीं हाथ देखू देखते तो बेटा अरे हाँ लेना जरा चाय तो बना के देगा माँ जी बेटी को बोल दीजिए दो बिस्कुट भी साथ में है आओ भाई बिलाल क्या हाल चाल है कहो भाई बिलाल आ आओ यार देखो भाई जरा साफ साफ बोला करो बात यह कि पीलाल बीलाल में समझ भी नहीं आएगा तुम कौन सा नाम बोल रहे हो पी माने यानी बाप और पटना आ, जैसे कि बी फॉर बोले बिल्कुल ठीक अब ये बताओ कि छुट्टी मना रहे हो अरे छुट्टी अमा भाई थोड़ी यार छुट्टी तो कह जब चाहे तब मना लो आ, चाहे इतवार हो चाहे सोमवार हो चाहे तो है यानी कि गुरु कहीं जाने वाने का इरादा है नहीं यार बस यही जरा सा आलू गुईया गोभी के चक्कर है और फिर जरा सा और जरा यानी कि अरे यार वो अपना वो तीरथ है ना यानी कि टीला हाँ भाई हाँ, यार कई बार सब तकाजा कर चुका है काजा हाँ। यानी कि तुमने उससे कुछ उधार उधार लिया हुआ क्या <laughs> नहीं यार अरे यार कई बार वो चाय पर बुला चुका है सोचा आज ही नि ठीक है ठीक है लेकिन तुम तो जानते ही हो कि भाई मैं तुम्हारा शुभचिंतक चिंतक हूं या नहीं फिर कोई शक है क्या लेकिन, आ, लेकिन लेकिन पर तो जरा मामला फंस जाता है प्यारे यानी कि देखो किसी से कहना नहीं बड़े राज की बात तुमको बताने जा रहा हूं। तर, कैसी राज की बात अरे वो यानी कि टीलाल सही आदमी नहीं है क्या कह रहे हो यार तुम सही कह रहा हूँ दोस्त यानी कि जरा होशियार बेकार की बात यानी कि तुम्हें मेरी बात पर यकी नहीं कैसे हो बताओ अच्छा क्या तुम्हें टी ने चाय पर अपने घर नहीं बुलाया कई बार बुला चुका है लेकिन उसमें फिर कह रहा हूँ लेकिन को रखो अपनी जेब में यानी कि उसने ये भी कहा होगा कि अपनी पत्नी के साथ आना तो इसमें क्या हो गया यही तो समझ का फेर है प्यारे क्यों? जानते हो कि टीलाल की अभी तक शादी भी नहीं हुई है लेकिन वो कहता है कि वो क्या कहेगा यार मुझसे पूछो मुझसे मैंने उसके हाथ की लकीरें पड़ी है कोई भी शरीफ आदमी उस लुच्चे को अपने पास फटकने नहीं देगा लेकिन यार वो लगता तो ऐसा नहीं अरे यार तुम ठहरे गौ आदमी कि टीलाल बहुत पहुंचा है, जानते हो मुझसे क्या कह रहा था है? क्या? अब कहता था कि पीलाल साला बिल्कुल चौकद लगता है, है। उसने, उसने मुझे चुगत कहा यकीनन कहा और कहने लगा ऐसी भी क्या जोड़ी यानी कि कौबे की, की चोंच में अनार की कली तुम बखते हो मैं नहीं वो बकता है कि साला बीवी के होते हुए भी तुम्हारे बारे में कह रहा है समझ लो यानी कि साला बीवी के होते हुए भी ऑफिस की नजर रखे हुए कुछ उधार तो नहीं मांगा अभी तो तक तो नहीं मांगा लेकिन वो कह जाता है की दो चार दिन में छह सौ रुपए की जरूरत पड़े तो मैंने कह दिया तुम इस पछड़े बछड़े में मत पड़ना आज तीन महीने से मैं उससे अपने चार रुपयों का तकाजा कर रहा हूँ तुमसे लेकर मेरा कर्जा पाटना चाहता होगा हाँ। मैं मैं का बना दूंगा। <laughs> जरूर बना देना यानी कि पी प्यारे लाल दोस्त, काफी देर से बोल रहा हूँ ना जरा प्यास लग रही है चाय बनवाओगे क्यों गुरु बी लाल किधर यानी कि भैया तीला जी भैया इधर से जा रहा था कि सोचा आ भैया तो गया ही हूँ गुरु तो फिर हो जाओ शुरू क्या तुक मिला ही <laughs> चाहे तो मिलेगी नहीं प्यारे तो अलबत्ता ये नमकीन हीचो तब तक हिंचो हिंचो को, को, को, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं धालमोड़ से काम चल जाएगा यार एक बात बताओ किधर जा रहे थे बस जरा प्यारे लाल के यहाँ जा रहा था सोचा यानी कि पी लाल के हाँ, हाँ। हाँ। कई बार इरादा किया लेकिन लेकिन छोड़ो मानते हो ना तो मैं शुभ चिंता इसमें कोई शक है क्या तो फिर मुझको कहने का हक है यानी कि पी लाल से तुम्हारी अच्छी खासी पटरी खाती है क्या बहुत पुराना दोस्त है मेरा। बस बस बस बस बस वो तो पुराना खलीफा है दोस्त यानि की देखो दोस्त उससे मेरा नाम मत लेना तुम्हारे बारे में वो ए, मेरे बारे में गंदे लगता है है अच्छा हाँ, हाँ? जानते देखो दोस्त ये की बात यानी कि बड़ी बुरी है औरत की जात मैं समझा नहीं आ, समझ जाओगे यार दाल मोटी खिलाते चले जा रहे हो समोसा निकाल ये लोहिया समोसा खाओ हाँ, हाँ, खाओ सुनो तो वो आजकल पीलाल और वो निर्जा क्या मीरजा से तो मैं शादी करने वाला हूँ हम दोनों में बात तय हो चुकी है और भी बुरा हुआ मेरी बात पर यकीन करो तो कहूं अरे कहो कहो यार आज पीलाल और नीरजा में बड़ी जोर की घुट रही है लेकिन लेकिन प्यारेलाल की तो शादी हो चुकी है उसके तो अरे उसके उसके क्या होता है जी अरे वो जब तक घर में रहता है तब तक शादी है लेकिन बाहर की बात जुदा है यानी कि तुम्हारे बारे में उसके जो ख्याल हैं ना मैं बयान नहीं कर सकता यार, समोसे बड़े बढ़िया हैं किस का है लाया। हाँ। मेरे बारे में क्या कह रहा था पीलाल ले लो एक समोसा लिया नहीं खा लू क्या कह रहा था जल्दी बता हुँ। बताता हूँ बताता हूँ पीलाल मुझसे कह रहा था कि टीलाल बिल्कुल उल्लू का पट्टा उल्लू का पट्ठा हाँ बिल्कुल उल्लू का पट्टा यानी कि वो तो यहाँ तक कह रहा था कि टीलाल के खुद तो कहीं शादी हो नहीं पा रही है और वो दूसरों की मैं मैं दोस्त, मैं दोस्त गलत नहीं कह रहा हूँ यानी कि पीलाल की नजर में तुम गधे हो कहता है कि गधा समझता, समझता ही नहीं हूं मैं टी जैसे चूहे को अपने घर में कभी नहीं घोसने की तैसी उस पीलाल के बच्चे की मैं उस लुमड़ी की औलाद की गर्दर तोड़ डालूंगा और मिर्जा की बच्ची मिर्जा की बच्ची से तो मैं बाद में समझूंगा रस भर नैना अबे अबे की औलाद, तो मैं तेरी तेरी तोड़ लात चलवा दिया, अब नहीं, भैया, रखने दो तो वक्त रत्नेश पहुँच गया वरना तू तो निर्जा से मेरी मंगनी भी तोड़वा देता गोप्ता जी भी आ रहे हैं बेचारे के घर में ऐसी आग लगाई है जोड़ना हूँ तुम्हारे सामने आ, आ, बात यह है कि मैं अपने शौक से मजबूर की तुम निर्जा भी अभी आती होगी हो रही तेरी ऐसी हरकतें हैं इस मोहल्ले में रहने लायक नहीं है मेरी लड़की को छेड़ता है नैना नैना अब तो आ जा वो, वो नहीं अच्छा? वाली नब समझती हूँ कैसी कैसी लच्छेदार बातें कर रहा था बड़ा पंडित बना है। माफ ही फिर माँ बात कौन करना यानी कि रहे हाँ हाँ वही तेरी खबर लेंगे कह रहा था कि नैना की शादी इसी शहर में आदत बिल्कुल नहीं होगी इसी मोहल्ले में कभी नहीं होगी आसपास ही होगी अब नहीं होगी घर जवाई मिलेगा अब नहीं मिल सकेगा कि कर्नल साहब के भयानक गुस्से से मुझे बचा लीजिए अरे पीलाल टीलाल पी बचा लो यारो, कसम से ऐसा यारे कभी नहीं पाल लेंगे अभी तो तेरा गायकी का शौक माजी माजी पैर पड़ता हूँ आपके तोबा तोबा मेरे बात में किस किसकी तोबा बेटे भूस में आग लगा कर तमाशा देख रही है बचालो बचालो दोस्तों यानी कि काल का, काल पकड़ता हूं, काल पकड़ता हूं। नेना, नहीं नहीं नहीं नहीं, आप नेना नहीं। मेरे माफ करना बाज आया इन शौकों से शौक ही तो है अभी आप सुन रहे थे सूरज कपूर की लिखी ये झलकी निर्देशक थे राजा जुच्ची ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की प्रस्तुति